फल सारुष राम चंद्र की जय मानी जयोद चंद्रिया दुआ संख्या तेरह के बाद <coughs> हुआ संख्या तेरह के बाद यही प्रकार मन ही दिखाई करी हम रघुपति कथा सुहाई या से आदिकवि पुंगवनाना जिन दिन सादर हरिषोजस बखाना चरण कमल तंदौ ति के रे मनोरथ मेरे कलिके कवि परम पर रघुपति गुण ग्राम ये प्राकृत कवि परम शयानी आसाजन हरि चरित बखाने हई जैं जुई हैं आगे रण गहूं सद कपट सब त्यागे ओह तो प्रसन्न देव वरदानू साधु समाज भनित सन्मानू यो प्रबंध बुदम आदरही सोषणा दिपाल कवि करही रत धनित भूति भल सोई सुर सरे सम सब काहित होई तो राम सुकीरत भनित भदेशा अजमस यस मोही देशा तुम कृपा सुलभ तो सी एम सुहावनी टाट पटोरे सरल कवित की विमल सुयादरणी सुजान सहज भयर बिशरायर जो सुमि करि बखान हो बिन बिमल मती मोहिमति बलोर कर उस कहा कवि को विज घर भर चरित मानस मंजुमरा सुर चलखी मो पर हो कृपालम लिपद कंज जहि जही निरमय सखर सुखोमल मंजु दोसर हित दूषण सहित मंदौ चार्यू वेद भव बारिज गोहित सरस दिन ही न सपन मुखेद वर्णत रूपज विशद जसू मंदौ भव सागर जहिती न जा अंत सुधा सेनु प्रगटे खल विषुवाणी विभुति प्रभुग्रहचरण बंधकोरी प्रसन्नपुर बहु सकल मंजुमनोरथ मोरी की की भाई संतन भगवान की कथा का वर्णन प्रारंभ करते समय गोस्वामी जी को मन में कई प्रकार के संकोच लगते हैं तो उनका सबका वो उल्लेख करते जाते हैं एक तो उन्हें भगवान राम के श्रेष्ठ चरित्रों की तुलना में अपनी भाषा अधीन दिखाई देती है तो ये भी लगता है कि किस प्रकार से इस भाषा में वर्णन करेंगे तो कोई सामने नहीं दोनों में बैठता है दूसरे ये भी कि जो कुछ भी हम वर्णन करेंगे भगवान के चरित्र भी कहाँ तक कह पाएंगे वो तो अपार हैं अनंत हैं उनका हम कहा तक वर्णन करेंगे <coughs> ये इनके मन में संकोच था तो पहले तो हिम्मत ही नहीं पड़ती रामचरितमानस की रचना करने की लेकिन फिर तुलसीदास जी कहते हैं जब हमने देखा <coughs> कि बहुत से इस प्रकार के भगवान की कथा का वर्णन करने वाले मुनि ऋषि लोग हो गए हैं तो जिस रास्ते पर वो चले हैं उस पर चलना कोई कठिन काम नहीं है इस प्रकार से अपने मन को समझाया अरे भाई इतने तो कथा सुनाई लोगों ने तमाम क्रमिक है रामायण है और तमाम की कथा कहने वाले संत लोग हैं महात्मा लोग हैं उनकी कथा सुनो और फिर उसकी हिम्मत बांधो सुनाने के लिए कहो तो इस प्रकार से उन्होंने हिम्मत बांधी मैंने ऐसा नहीं तो की तुलसीदारी स्वयं इस प्रकार की कायरता थी या उनमें लग रही थी वो हो के मन में भी बल उत्पन्न करना चाहते है श्रोताओं के मन में भी कि भाई भगवान की कथा सुनाओ हिम्मत बांधो भले ही कहने में तुम्हें हिम्मत न कर रही हो लेकिन हिम्मत करो कैसे हिम्मत आवे ताकि जैसे हम, हमने हिम्मत बांध ली कैसे हिम्मत बांधो देखो कैसे करके बहुत से लोग उन्होंने हमारी कीरत गाई तो मुझे न हुई यही सुगम भाई उसी मार्ग पर चलने में मुझे भी आसान तो आप तमाम जाने कितने भगवान की गाथा गाने वाले रामचंद्र की कथा सुनाने वाले कितने ग्रंथ हैं उनको पढ़ो कितने लोग भगवान की सुंदर गाथा सुनाते रहते हैं उनको सुनो जब सुनोगे तब तो तुम भी सुना सकोगे तो इसमें कुछ मुश्किल काम नहीं बता दिया कि देखो एक उदाहरण दे दिया कि जैसे कोई बड़ी भारी नदी हो उसको ऊपर कोई फुल बांध दे तो उसके ऊपर चलना हर किसी के लिए सुगम हो जाए चीटी ही तार हो जाए तो कहते हैं जब ये देखा तो कार हमारे लिए कौन कठिन बात हिम्मत आ गई तुलसी राज को कि फिर हम भी कथा कह सकते हैं तो कहते हैं इस प्रकार बल मन दिखाई इस प्रकार से अपने मन को बल दिखाया तो मन हिम्मत बांधी उर्दू में कहें हिम्मत बांधी मन को बल दिखाया कि देखो इस प्रकार से भगवान की कथा करो और करी हम करी हम गभुपति कथा सुहायी भगवान की सुंदर कथा हम करेंगे यहाँ किया आ गई कई हों के बजाय कई सकते थे कईयों रगपत कथा सुहाई लेकिन कईयों ने कह करके कई कह दिया करना और कहना बात यह कि अन्य जितने मुनि लोग हुए उन्होंने मानो संसार समुद्र के ऊपर पुल बांध दिया तो पुल बांधना एक कार्य था तो जैसा कार्य उन्होंने किया ऐसे हिंदी रामचरित मानस रूपी एक पुल बांध देते हैं जिसका अध्ययन करके जो बात सुनते हुए संसार कागर के पाप हो जाएंगे तो एक प्रकार की कुल की रचना हो रही है इसलिए उसने कह दिया करी रो रघुपति कथा सोहाई, सुंदर भगवान की चतुर्थी गाथा रचना करेंगे व्यास आदि कवि कुंभ बनाना अब देखो उनके जो भी पुराने तरह मुनि ऋषि मुनि हो गए हैं उनके सबके अलग अलग नाम गिनाते हैं और गिना करके उन सबको प्रणाम भी करते हैं प्रणाम करने का भी एक प्रयोजन है वैसे तो आध्यात्मिक समस्त आध्यात्मिक कार्य समस्त धार्मिक कार्य भगवान का स्मरण करके किए जाते हैं लेकिन फिर जो धार्मिक कार्य या पूजा पाठ जिस प्रकार से जिस प्रयोजन से होता है उस देवता की भी पूजा करते हैं भगवान की पूजा तो होगी लेकिन अगर धनी के लिए की जा रही है तो लक्ष्मी जी की भी पूजा होगी तो इस प्रकार की यदि कोई वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है विद्या प्राप्त करना चाहता है तो पहले भगवान की पूजा करेगा तब तो सरस्वती जी की भी पूजा करेगा की अपने मन को केंद्रित करने के लिए आवश्यकता होती है उसी प्रकार के देवता की, की पूजा करना या जो पहले महापुरुष हो गए हैं जिन्होंने विशेष प्रकार के कार्य किए हैं उनका स्मरण करना पड़ता अगर कोई युद्ध करने चले हा? तो भगवान का नाम ले तो ठीक है लेकिन उसके बाद में जय हिन्मान बोलेगा दुर्गा देवी की जय बोलेगा क्यों क्योंकि युद्ध के देवता है फिर उनको जो उसको युद्ध करने के लिए डर आ उसको उसी प्रकार से प्रेरणादायक होते हैं ऐसी काव्य रचना करना शुरू की <स्थिण> तो काव्य रचना करने के कार्य के लिए कवियों की वंदना करो उनका स्मरण करो किस किसमें काव्य रचना की उनकी वंदना भी होनी चाहिए वंदना करने से मन में फिर उसी प्रकार का बल आता है इसलिए इसी नियम से जो स्वामी जी जो है कवियों के प्राचीन कवि इतने हो गए हैं उनका स्मरण करते हैं और उनकी वंदना भी करते हैं कहते हैं कि व्यास आदि कवि पुंग नामा व्यास इत्यादि कवि पुंग हो चुके हैं कविपुंग श्रेष्ठ श्रेष्ठ कवि बहुत हो गए हैं और व्यास कह करके फिर आदि करके बोल दिया ब्यास हो गए और फिर और भी बहुत से इसी प्रकार के ब्यास के समान और भी बहुत से आचार्य लोग हो गए हैं कवि लोग हो गए हैं उनका भी नाम इसमें आ गया तो कहते हैं कि जिन सागर हरि सूर्यश बखाना इन्होंने भगवान के चरित्र को बड़े आदर पूर्वक गाया है इनकी महिमा व्यास जी की महिमा ये है कि भगवान के चरित्र हरिदृष्ण की कह दिया इसके माने हरि का सूर्य मैंने भगवान का यश गान परमात्मा का गुणगान किया है कोई राम ने नहीं किया है शिव रूप में भी किया है कृष्ण रूप में भी किया है राम रूप में किया है देवी रूप में भी किया है उन्होंने सभी रूपों में दास में इतने प्राण लिखे और सब प्राण में नाना इतने अवतार भगवान के हैं और जहां जहाँ भगवान की भगवत्ता दिखाई दी उन सब वर्णन उन्होंने किया <क्किछ> तो इससे उन्होंने हरि यश का वर्णन उन्होंने वर्णन किया और बड़े आदर पूर्वक किया ब्यास जी की एक महिमा यह है कि जितने आदर पूर्वक उन्होंने शंकर जी की कथा सुनाई उतने ही आदरपूर्वक भगवान राम की कथा भी सुनाई और उतने ही आदर पूर्वक भगवान कृष्ण की भी कथा सुनाई देवी देवी, देवी दुर्गा देवी उनका देवी भागवत ग्रंथ जो है उसी उसी प्रेम पूर्वक उसी आदर पूर्वक उसकी रचना की कहीं भी ब्यास जी को देख करके ये नहीं लगता की यहाँ पर इस देवता को इस प्राण में आकर के ब्यास जी ने जो वो बिना आदर भाव के उनका वर्णन कर दिया और बल्कि ऐसा लगता है कि व्यासि वास्तव में किसका ज्यादा आदर करते हैं किसका ज्यादा सम्मान कर रहे हैं कौन उनका जो है इष्ट है यही समझना मुश्किल है जिस प्राण को देखो उस प्राण में जिस देवता का वर्णन है जिस अवतार का वर्णन है वो ऐसे वर्णन मन के लिए वही सबसे प्रधान है और उसके सामने उसकी गिनती में को दूसरा कोई है नहीं ऐसे करके करने करें तो हमारे हर सभी के कटूम का जो है समान रूप से आदर भाव से प्रति है तो ऐसी व्यापक बुद्धि है इसलिए व्यास जी की बंदना में श्लोक गाया जाता है नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि ये तत्कर्मी विशाल बुद्धि के माने यही है कि संतुषित बुद्धि के माने कि वाह देवी की पूजा करनी और देवता था मतलब अरे सर्वम परमात्मा की पूजा करने में सब एक समान ऐसी विशाल विशाल बुद्धि बुद्धि और फिर ऐसी कि कोई रचना करता है एक ग्रंथ लिखता है दो ग्रंथ लिखता है अरे व्यास जी ने देखो वेदों के विभाजन दिख दिख करके उनके संपादन कर दिया चार वेद व्यास जी ने ही किए नहीं तो पहले कहीं वेद ज्ञान का सारा पूरा धंडा जितनी भी शक्तियां मंत्र थे सारे इकट्ठे करके कई साथ थे अभ्यार्थी ने उनमें क्लासिफाई करके चार में को बांट दिया अलग अलग सामने इस प्रकार से ये कार्य शुरू कर दिया अभ्यार्थियों ने सो प्राण लिखे तो अठारह प्राण व्यक्ति चले गए अब आजकल कोई देख करके इतना विशाल साहित्य रचना देख करके अब इस बात को मानने को तैयार है कि आज का कोई एक व्यक्ति हो नहीं सकता जरूर ही अनेक व्यक्ति होंगे जिन्होंने एक के बाद एक के बाद एक करके रचना रखी और सबको व्यास बन दिया गया होगा इस प्रकार की रचना की होगी तो कभी कभी ऐसी अनहोनी घटनाएं हो जाती है इनके ऊपर विश्वास करना मुश्किल पड़ता है दूसरे प्रकार से सोचते हैं व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में जैसा ग्रंथ सूत्र ग्रंथ का भी रचना कर तो ये बहुत सी व्यास जी की इतनी ही व्यास स्मृति करके लिए स्मृति भी ग्रंथ है व्यास है। <laughs> के नाम से प्रसिद्ध है पराचर स्मृति इसी प्रकार स्मृति ग्रंथ हुए तो ये सब जी के इनको देख करके लगता है कि उन्होंने जो है बहुत बड़ा कार्य किया है विशाल चरण के मान व्यास तथा आदि कविया न तथा अन्य कवि प्रकार के जो हुए है उन सबके चरण कमलों की हम वंदना करते हैं प्रकल तो मनोरथ मेरे और उनसे प्रार्थना करते है की आप सब हमारे मनोरथ को पूरा करें मनोरथ को मरोथा है हमारी कामना को इच्छा को अब कामना क्या है यहाँ पर वो देखो आगे बता देते हैं सब मुख्य कामना उनकी है कि तो भगवान की कथा कहना चाहते हैं तो ये कथा हम कह पाएंगे इसमें कहीं बाधा न पड़े हमारे लिए वो हो, हो ये कार्य सुगम हो जाए और फिर ये कथा भगवान की यशस्वी भी हो अन्य लोग उसका आदर भी करें यह सब इसलिए कई कामनाएं हैं लेकिन सभी कामनाएं है पारमार्थिक हैं लौकिक कामना कोई विषय भोग जैसी कोई कामना है अपने यशके की जैसी कोई कामना नहीं अपने लिए कोई स्वर्गीय की कामना हो धन संपत्ति की कामना हो भौतिक कोई कामना हो ऐसी कोई कामना नहीं इंद्री भोगों की कोई कामना वो कोई कामना नहीं इसलिए मनोरथ जो यहाँ पर सब है वो हो ऐसे मनोरथ जैसे गोस्वामी जी करते हैं ऐसी कामना करते हैं ये तो सातवसम्मत कामना है अन्य कामनाएं हैं जो भोग आदि की कामनाएं हैं यशकी आदि की कामनाएं हैं वो हो है और त्याज्य है उन कामनाओं को छोड़ना चाहिए इसलिए निष्कामता दिया हो लेकिन जिन कामनाओं को करना चाहिए वो ऐसी कामना जैसे दूसरी राशि कामना करते हैं ऐसी कामना करो कि हम भगवान के ऐसा सुंदर गुणगान करें ऐसा ग्रंथ की रचना करें ऐसा भगवान की यश ग करें ये सब इस प्रकार की कामना करें तो कोई इसमें ऐसा नहीं, नहीं कामना करने में दोष आ गया कोई कहे कि भाई आप क्यों तो नहीं कोई भगवान की महिमा गुणगान में कहीं कोई पुस्तक इतनी बातें बुनकर सुनाते रहते लिखते क्यों तो नहीं थोड़ा लिख दो न हम लिखने की कामना करते ही हम तो निष्काम हो गए इसलिए काम नहीं निकलते तो आप लिखने की कामना नहीं ये तो सब जो है कुतर्क है साफ सम्म नहीं है ये इसकी कामना करनी जो व्यक्ति में जिस प्रकार के सामर्थ्य हो उस प्रकार से भगवान की सेवा के लिए कुछ न कुछ करे और वो हो कामना नहीं तो भगवान के गुणगान करता है यश कीर्ति जाता है तो उसमें कोई कामना नहीं भगवत सेवा में और कोई कार्य करता है तो फिर वो भी कोई उसकी कोई कामना नहीं इसलिए ये कहते हैं कि गोस्वामी जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारे मनोरथ को आप पूरा करें और इस प्रकार के मनोरथ करना चाहिए अब उसके बाद में कहते हैं कि कली के कवि ने करें परिणाम व्यासाद को हो गया तो व्यास तो जो है ये तो सत्य के कवि है द्वाप्रियता के कवि है व्यासाद कलियुग के नहीं जब कलियुग आ गया तब कलियुग के कवि कौन है अब उनका वर्णन करते हैं एक के बाद कर्म कर्म से करेंगे जैसे भगवान की वंदना पहले गुरु की वंदना बाद में उसके बाद में फिर वंदना फिर, फिर आ गई इनकी जो है व्यासाध की वंदना होने लगी तो अभ्यास की वंदना के बाद में अन्य कवियों की भी वंदना करते हैं जिन लोगों ने भगवान श्री राम जी की गुणगाथा गाई वे कलियुग में होने वाले भी बहुत से कवि हैं तो उनकी भी वंदना करते हैं कलि कवि ने कर्म करनामा और जिन जिन कर रघुपति गुणग्रामा माने कलियुग में भी तो बहुत प्रकार के कवि हैं लेकिन हम सबको वंदना नहीं करते कहते हमें वंदनी वही कवि जिन है जिन्होंने भगवान की गुणगाथा गायी बाकी छूट गए सीधा ये वंदना उन्हें प्राप्त नहीं हुई <kullan> अभी कहते हैं अब यहाँ पर कली के कवि ने करों परिणाम व्यास आदि के तो चरण कमलों की वंदना हुई और जब कलियुग के कभी आए तब तो उनको क्या हो गया बस प्रणाम करके रह गए <laughs> अब इसमें का भी यह है उत्तम अध्ययन के अनुसार से प्रणाम भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं उसी उसी प्रकार से करते हैं किसको कौन जिसका अधिकारी है उस प्रकार से उसको प्रणाम करेगा और दूसरी बात ये भी है ये तो गोस्वामी जी के हिसाब से होना यही चाहिए जो जिस कैसा अधिकारी है उसको उस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए लेकिन दूसरे लोगों के अंदर जो एक बात और भी होती है जिस व्यक्ति को तो जहां श्रद्धा होती है वहां वो उस प्रकार से प्रणाम करता है जहाँ ज्यादा श्रद्धा होगी वो चरणों में प्रणाम करेगा जिसको कम श्रद्धा होगी जहां पर वहां पर हाथी जोड़ लेगा जहाँ और कम श्रद्धा होगी झुका देगा तो एक दिया। तो, तो, के तरे तरे है तो उसी में देखो तो तुलसी भी प्रणाम कैसे करते हैं कहते हैं कि कली के कवि ने कर्म परिणाम जिन भर ने रघुपति गुणग्रामा और जे प्राकृतिक कवि परम सयाने भाषा तेना हरिचौ के बखाने अच्छा कलयुग में भी कई प्रक हुए संस्कृत में भी कई कर, हुए प्राकृतिक के भी हुए और भाषा के भी हुए कलयुग में भी संस्कृत में रचनाए हुई संस्कृत की काव्य रचनाए कलियुग में भी अब उसके बाद में फिर आज से लगभग 2000 वर्ष से पूर्व जबकि गौतम बुद्ध थे उस काल की बात है तब यहाँ प्राकृत भाषा पाली भाषा देश में बोली जाती थी बोलचाल की भाषा संस्कृत नहीं रह गई थी पाली और प्राकृत भाषाएं आ गई उसके बाद में फिर इधर तुलसीदास जी के समय या उनके कुछ पहले तक फिर भाषा आ गई भाषा क्या चीज है जिसे ये बोलने लगे प्राकृत के बाद में मागध, प्राकृत और संस्कृत इनका सबका मिलाजुला रूप जो आया उसे भाषा बोला तुलसी तो राशि के समय में इधर की तरफ बड़ी भाषा थी मथुरा की तरफ और इधर की तरफ इलाहाबाद की तरफ बनारस की तरफ अयोध्या की तरफ अवधी भाषा की। इधर का अवध प्रांत था तो यहाँ अवधी भाषा थी उधर जो वो हो ब्रिज की तरफ की थी बड़ी थी ध सुरसैनी है सुरसेन देश इधर का मध्य का भाग उत्तर प्रदेश का जो इधर मीरज इत्यादि की तरफ का ऊपर का भाग मुरादाबाद की तरफ सुरसैनी भाषा वहां सुरसेनी बोली जाती थी तो इस प्रकार के विभिन्न भाग जो हुए उनमें अलग अलग भाषाएं हुई लेकिन इन सब भाषाओं का मिला जुला रूप जो था उसे भाषा बोल दिया तो तुलसीदास जी की अधिकांश भाषा अरुद्धी लेकिन कहीं कहीं भाषा भी इसमें मिल गई है इसलिए इसको भाषा बोलते हैं अवध भाग में ही तुलसीदास तो जी रहे उसी भाषा के इनके ऊपर प्रभाव पड़ा तो ये अवधि भाषा ही इनकी है लेकिन सूर्यदास की भाषा भाषा, क्योंकि वो ब्रज में रहे मथुरा में वृंदावन में उसी तरफ रहे तो वही बोल चाल की उनकी भाषा रही उसी भाषा में उन्होंने रचनाएं की ये सब ये चाहे सूर्यदास तो की ब्रजभाषा हो चाहे तुलसीदास की अवधि इत्यादि हो ये सब भाषा कहलाते हैं तो कहते हैं जे प्राकृतिक कभी परम सयाने जो प्राकृत कवि हुए हैं वो बहुत अब उनको सयाने करके कभी कहने में बड़े होशियार होता वो लोग कभी हुए और भाषा जिन्हें हर शरीर बखने और फिर दूसरे वो लोग जो भाषा वो प्राकृति वाले भाषा नहीं है भाषा में उसके बाद के जो कभी कभी उम्मीद हुए और जो भाषा में जिन्होंने वर्णन किया भगवान के चरित्र खाने और फिर भय जी आई है आगे इनमें कलयुग में तो सबको थोड़ा हो गया कलियुग में पहले कुछ हो गए हैं कुछ इस समय है कुछ आगे होंगे कहते उनको प्रणम हो सब कपट सबके आगे उन सबको तो कपट छोड़ के सबको हम उनको सबका जो है प्रणाम करते हैं सबको अब एक तो कि प्राकृतिक परम शयामी क्यों है इनकी चतुरता ये हुई कि वैसे एक प्रकार से संस्कृत भाषा का इतना अधिक आध्य था कि संस्कृत को छोड़कर के दूसरी भाषा में रचना करने की किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी लेकिन प्राकृत भाषा में जिन कवियों ने उसका वर्णन प्राकृत भाषा में करने की हिम्मत बांधी वे चतुर थे किसलिए चतुर थे की वे अपनी कविता के द्वारा जनता का कल्याण करना चाहते जनसाधारण तक उनके भाव पहुंचे वो पढ़ी जाए सुनी जाए तो सबका हित होगी ऐसा विचार करके उन्होंने संस्कृत को छोड़कर के प्राकृत में रचना की भाषा में रचना करने वाले भी जो भगवान का गुण रगम वाले हुए वो भी उसी प्रकार के शत्रु होगी उन्होंने भी उसी प्रक्रिया में आगे बढ़े और संस्कृत और प्राकृत को छोड़ करके भाषा में उन्होंने भगवान के चरित्रों के वर्णन शुरू कर दिया तो ये सब जितने जो हो गए वे सब वंदनीय है तो इससे माने होता है कि देखो अगर ध्यानपूर्वक देखो तो एक रामचरित्र गाथा गाने का एक बहुत लंबा इतिहास है जैसे राजनीतिक इतिहास लिखे जाते हैं देश में जैसे कि साहित्य का इतिहास लिखा जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास भारतीय संस्कृत का इतिहास ऐसे अनेक प्रकार के इतिहास होते हैं ऐसी रामकथा का इतिहास भी लिखा जाए तो वो भी बहुत प्राचीन है और तुलसीदास जी को उसके लिए मार्ग संकेत मिल जाएगा कहाँ कहाँ में देखना चाहिए वेदों से शुरू करना चाहिए वेदों में भगवान की कथा का वर्णन राम कथा का वर्णन वेदों में ही है। आगे चल करके कहेंगे तो उन वेदों से लें फिर उसके बाद व्यासाद कर्मियों के लें फिर उसके बाद प्राकृतिक कर्मियों को देखें भाषा वाले कर्मियों को देखे ये सब वाल्मीकि बात अलग से कहेंगे आकर के उन्होंने तो रामायण लिखिए महारामायण से तो ये ये समझना ये है इन सब साहित्य रामचरित मानस का अध्ययन करने के लिए इन साब का अध्ययन करना चाहिए और गोस्वामी जी ने कह नहीं सकते कि कितना अध्ययन किया है ऐसा लगता है कहीं कहीं उनके प्रसंगों से कि गोस्वामी ने बहुत विशाल अध्ययन किया कई सारे ग्रंथ उन्होंने पढ़े थे संस्कृत विद्यासाद के ग्रंथ पढ़े वाल्मीकि रामायणी पढ़ी अध्यात्म रामायण पढ़ी रघुवंश इत्यादि है इत्यादि के अब जैसे कलियुक्त के कनियो में से कालिदास और भवभूत संस्कृत के कभी होगा तो उनको भी प्रणाम हो गया नाम नहीं लिया लेकिन प्रणाम उनको भी हो गया फिर प्राकृतिक कभी हो गए उनको भी प्रणाम हो गया भाषा के कभी हो गए उनको भी प्रणाम हो गया इन सबको तुलसीदास ही ने पढ़ा और फिर कहते भय्या है आगे अब देखो तीनों काल के सरपियों को तो हो गया मैंने कोई छूट हो जाए अगर भगवान की कथा का किसी ने वर्णन किया है तो तुलसीदास के लिए वो वंदनी हो गया चाहे पूर्व काल में हो चाहे मध्यकाल समय हो चाहे आगे हो कोई भी हो सबकी उस समय तुलसीदास तो जी के समय में भी सुखदास थे समकाली में सुखदास तुलसीदास मीरा ये सब भगवान की गुण गाथा जाने वाले हो गए ये सभी एक ही काल के थे उसके पहले ही सौ दो सौ वर्ष तीन सौ वर्ष पहले भाषा के और कवि जिसे कबीर इत्यादि हो गए भगवान दान की गुण गाथा जाने वाले और बहुत से संत हो गए कुटबन मज्जन जायसी यह सब तमाम तो इस प्रकार के हो गए जिन्होंने की इस कलयुग में ही उन्होंने और भाषा में इन सबकी रचना की थी और तुलसीदास जी जानते थे कि कोई यहाँ तथा समाज थोड़ा हो जाएंगे इसके बाद हमारे बाद में भी बहुत सुंदर भगवान के गुणगान गायेंगे अभी आजकल देखते हैं साकेत ये है मैत्री चंद्र गुप्त का बहुत सुंदर भगवान की कथा इसमें भी है खड़ी होली में हिंदी भाषा में बात का भाषा बड़ी भावात्मक है उसमें बड़ी सुंदर रचना है वो और, तो और बहुत से जैसे प्राधस्ना कृपनाद उनकी भी रचनाएं कल युजन हुई सबकी वंदना कर ली कहा कि आगे जो होने वाली है सब है वो तो सब हमारे बंदनी शरण सभी सपट सबसे आगे ये कपट कहाँ से आ गया अभी तक किसी को कपट की बात नहीं थी सबको प्रणाम करते आ रहे अभ्यास कोई प्रणाम करेगा तो कोई नहीं, नहीं सोचेगा तुलसीदास जी उसके साथ कपट करके प्रणाम कर रहे होंगे झूठा प्रणाम कर रहे होंगे ये जो नहीं सोचेगा लेकिन जब कवियों के कवि आवेंगे और समकालीन कवि आवेंगे तो कोई भी ये नहीं सोचेगा कि अपने समकालीन कवियों के खिलाफ करने वाला एक कवि दूसरे कवि की वंदना करेगा कोशिश ये करेगा कि अपनी कविता ज्यादा दिखाई दे दूसरे की दिखाई दे दूसरे लोग यही हमारी वंदना करेंगे चाहेंगे तो कहा कि ये ना समझोग हम उनकी बंदना ही करते अन्य लोगों की कविता अब जैसे रामचंद्रिका है केशव दास की वो रचना अब उस का उनका भी वर्णन जब उनको किया तो तुलसीदास जी कहते वो भी हमारे वननी है कम से कम रामचंद्र का उन्होंने लिखी तो वर्णना है उनकी भी करते हैं हम निंदा उनकी भी नहीं करते ये नहीं कहते कि भाई तुम्हारी कविता में भाव आओ तो कुछ है नहीं मेरे तुम्हारे अहंकार छंद यही प्रदर्शन ऊपरी ऊपरी का है तुम्हारे में भाव करके भगवान की कथा का कोई सार कोई कोई विशेष तो समय दिखाई नहीं देता ऐसे करके निंदा नहीं करते कहते उनको भी प्रणाम है और उसमें कपट रहित प्रणाम मैंने ये न समझना और प्रसन्न देव और सबसे जब प्राण करते हैं तभी कहते हैं क्या हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमको तो वरदान दे वरदान देने की बात क्या हुई क्या वरदान दे अब देखो यहाँ पर जो पहले उन्होंने कहा, कहा था कि जन सादर हर चरित्र कहा करो सकल मनोरथ मोरे के सब मेरे मनोरथों से गुड़ा करो जब प्रदान वो प्रसन्न प्रसन्न होकर के हमारा ये दो ये हमारा ये है कि साधु साधु समाज समाज में हमारी कविता का सम्मान तो कविता का सम्मान होने भाव कुछ लोग ये भी लगा लेंगे कि तुलसीदास जी अपनी कीर्ति चाहते थे इसलिए कविता का सम्मान करते तो ये भी देखो लोगों का घड़िया एक प्रदृष्ट लोगों की होती है और इसको साथ जो साधु समाज में हमारी कविता का आदर हो तो जी साधु समाज यही क्यों कहते हैं इसलिए है कि असाधु जो लोग हैं वो तो इसकी निंदा ही करेंगे उसको तो प्रशंसा नहीं करेंगे पढ़ेंगे नहीं वो तो उपेक्षा करेंगे करेंगे लेकिन जो साधु लोग हैं वे लोग तो संस्कृत काव्य की तरफ भागते हैं उपनिषदों की तरफ भागते हैं गीता की तरफ भागते हैं वे रामायण रामायण जो आदर नहीं करते फिर भाषा में लिखी हुई उसका आदर करते हैं तो कहते ऐसे लोगों के बीच में इसका जो है आदर हो सब है। तो जब ऐसे करके जो साधु लोग होंगे साधु के माने सन्यासी नहीं साधु के माने भले लोग उन लोगों के बीच में इसका सम्मान हो और इसको उसको अपनाएं और इस कथा को पढ़े और लोगों को सुनाएं तो ऐसे समाज में इसका प्रचार प्रसार हो तो कहते हैं जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदर ही ऐसे साधु उनके साथ में साधु समाज का तो बुद मैंने बुद्धिमान व्यक्ति साधु समाज के लोग अगर जिस प्रबंध का आदर नहीं करते यहां का जिस का आदर नहीं करते शोषण बाद कर तो वो समझो कि वो उनकी उनकी रचना क्या है बेकार की रचना बाद शोषण बाद मैंने कवि लोग उस ऐसी रचना का करना झूठ की रचना प्रश्न करके लिखा तो सही लेकिन किसी किसी ने ने सुना नहीं नहीं पढ़ा तो विकार तो कहते हैं किन की दशाई होती है बालकवि है बालकवि मैंने बिल्कुल जो अभी तुकबंदी जोड़ ही रहे हैं अभी कोई उस उसमें उनके काव्य का उसमें सौष्ठव आया नहीं है उनको बालकवि कहते हैं माने प्रॉपर काग जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं कर पाए केवल उसकी सीख रहे हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं वो बाल कवि है तो बाल कवियों की इस प्रकार की कविता वो जाती है जैसे मान लो तो तुलसीदास जी ने प्रारंभ काल में कोई कविता लिखी हो जब वो कविता लिखना पाते हो तो उसका कोई प्रचार थोड़ा होगा वो तो खत्म होगी तो तुलसीदास जी ने फल फेंडी होगी कवि लेकिन जब उनके काम में व्य के रूप में हो गई तब फिर कविता ये वो सब तमाम जब उनका आ गया, तब वो सब हो गए और उनका आदर सम्मान होने लगा साहित्य की चौपाई को पढ़ करके एक कवि ने भी अपना नाम रख लिया बाल कविने सोचा कि तुलसीदास तो कितने विनम्र हो गए चला मुझसे भी ज्यादा विनम्रता की भी कभी कभी होड़ लगती है आप देखेंगे चन्द्र चंद्र का जो पिछली निकली है उसमें एक प्रसंग एक स्थान पर दिया हुआ है कि इब्राहिम लिंकन एक बार अमेरिका में अपनी बग्घी में बैठे कहीं जा रहे थे तो किसी वहाँ का जो रहने वाला अमेरिकन का आदिवासी वहाँ का होगा कोई काला आदमी उसने इब्राहिम लिंकन को नमस्कार किया तेज ंद लिंकन ने झट को भी नमस्कार कर लिया तो किसी ने देख लिया लिंकन के फ्रेंड ने किसी ने और बाद में शिकायत की कि आपने उसको नमस्कार क्यों किया खाली आदमी को तो कथा है नहीं कहीं कही। कोई भी करता प्रसन्न लेकिन लिंकन ने कर दिया उसको नमस्कार लिंकन कहने लगे कि मैं नहीं चाहता कि दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई विडम्बर हो देखो किस प्रकार से बालिकल बैरागी ने विषय कहा कि तुलसीदास कहते हैं तुलसी ज्यादा कितने नहीं होना चाहिए तो का का वो हो एक महान गुण है तो ये कहते हैं कि बादी भी और कीरत भूति सोई भलिशोई तीरथनित और भूतहीन बातें एक तो कीर्ति और भनित के माने कविता और भूत के माने संपत्ति ये तीनों जो है भनिश कौन सी अच्छी है कौन सी कीर्ति अच्छी है कौन सी कविता अच्छी है कौन सी संपत्ति अच्छी है आगे कहते हैं एक अच्छी सबका जिससे गंगा जी की तरह से सबका हित होता हो वही अच्छे अभी देखो एक नीच बचन बन गया एक नीच का सिद्धांत जैसे बनते हैं वैसे बन गए कि ते गंगा जी जिस प्रकार से सबके लिए ओपन है, गंगा जी जहां से निकली वहाँ से लेकर समुद्र पर चली जा रही है कोई भी आवे गंगा जी में स्नान करे कोई भी आवे गंगा जी का पानी पिए चाहे मनुष्य आवे किसी जाति का आवे किसी पंथ का आवे चाहे पक्षी आवे तो पानी पी जाए चाहे पशु आवे चाहे चीटी आवे चाहे हाँ आवे चाहे बगढ़ा आवे चाहे शेर आवे चाहे बिल्ली आवे चाहे चुगा कोई भी किसी प्रकार का कहीं भी कोई प्राणी आवे गंगा जी सबके लिए पीने के लिए जल उपलब्ध स्नान करने के लिए पवित्र करने के लिए पापों का हरण करने के लिए सब जगह उपलब्ध जैसे सबके लिए कल्याणकारी सबके कर सेवा करने के लिए गंगा जी जैसे है ऐसे होना चाहिए गंगा जी की तरह होना चाहिए गंगा जी के स्नान करने का एक कारण ये है की जो गंगा से स्नान करेगा तो का गंगा का गुण तो उस व्यक्ति के ऊपर आएगा गंगा जी सर्वलोकोपकारी उस व्यक्ति में भी सर्वलोकोपकारी भाव आ जाएगा और जहां सर्वलोकोपकारी हो गया तहा उसके सारे पाप मिट गए और पाप तब तक थे जब तक स्वास्थ्य था मैं था, था मेरा था भाव बुद्धि थी तब तक जो है उसके पाप थे और जहां इस प्रकार सर्वलोकोपकारी भाव आ गया उस व्यक्ति को तहा उसमें कोई पाप नहीं परम पवित्र हो गया गंगा जी की तरह से पवित्र हो गया तो गंगा जी की तरह से होना चाहिए क्या कीर्ति भी ऐसी होनी चाहिए गंगा जी की तरह से पवित्र कीर्ति हो कीर्ति दो तरह की होती है वैसे तो सभी लोग जानते हैं बदनाम होते हैं तो भी नाम होता है और नाम होता है तो भी नाम होता है, तो है। कीर्ति तो दोनों प्रकार से होती है लेकिन कीर्ति ऐसी सुंदर कीर्ति होनी चाहिए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले और वो भी उसी प्रकार के बनने की इच्छा करें भले बने कल्याणकारी बने ऐसी सुंदर कीर्ति होनी चाहिए और वह सुंदर कीर्ति भी लोगों की वह दो प्रकार की होती है कीर्ति अच्छी जरूर है लेकिन वो भी दो प्रकार की है एक तो वास्तव में अच्छे कार्य किए तब हुई और दूसरे अच्छे कार्य तो नहीं किए लेकिन सरकार वगैरह की तरफ से उनको मान्यता प्रदान कर दी गई जैसे किसी व्यक्ति ने अंग्रेजों के जमाने में जो अंग्रेजों के सहयोगी थे वे लोग जहा कहीं लड़ाई हो उसमें उनको सहायता करते थे अंग्रेजों की सहायता करें जनता में जहाँ पर अंग्रेजों को शासन करने में कठिनाई हो तहां वे लोग तहाँ के जमीदार हुए या वहाँ के लोकल कोई राजा वगैरह हुए वे लोग जनता को तो ऊपर अत्याचार करके उनको अंग्रेजों के अनुकूल बनाने के लिए जिन लोगों ने कोशिश की उनको अंग्रेजों ने राय बहादुर की खिताब दे दी जो राय तो तो अपने आगे बाहर की उनकी, उनकी लेकिन का आधार क्या है? कैसी है वो? कोई कोई अच्छी थोड़ी। <laughs> लेकिन अपने बड़ा समझते कितना सम्मान दिया और फिर अंग्रेजों ने बुला करके मुझे अपने पास बैठा लगा अपने बराबर बैठाला तलवार भेंट की और देखो उन्होंने हमको, भेंट किया। हमको इस के थी नहीं थी। तो ये कोई कीर्ति कीर्ति नहीं थी। तो तो है अब तो तुलसीदास जी कहते ऐसी कीर्ति जो है वो भली कीर्ति नहीं है ऐसी करके घनित कविता कविता तब कविता कल्याणकारी कविता अच्छी कविता वो मानी जाएगी जिस कविता को पढ़ने से व्यक्ति के उदात जागृत हो जिसमें उत्साह आदगुणों को अर्जित करने के लिए कोई महान कार्य करने के लिए उसको प्रेरणा प्राप्त हो तब वो कविता सुंदर कविता है और अगर किसी कविता ऐसी पढ़ करके विषय भोगों में होता तो कहते हैं ये कविता कविता कविता है चाहे इतनी आप अक्षी कविता वो कविता सब्यकार की उसका कल्याण इसलिए जानते हैं की धन की तीन गतिया होती है और सर्वोत्तम गति जो है धन की वो दान है धन वही सबसे उत्तम है जो अन्य लोगों को भी काम आ हर किसी व्यक्ति को जो दीन है दरिद्रती दरिद्री है, है भूखों है जिसको आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है और एक व्यक्ति तमाम धन लिए बैठा हुआ तो उसकी धन की कोई शोभा नहीं वो तभी शोभा है कि जब ऐसे दिनहीन जनों की वो उनकी पूर्ति करे उनका भी उनका भी काम चले उस धन से तब तो धन की शोभा है अन्यथा उस धन का भंडार रखे रहने से बैंक बैलेंस तमाम बढ़ाए रहने से संख्या अच्छा। टोटल तो लगा लगा करके रखने से या देश भर में सबसे धनी व्यक्ति कौन है उसकी लिस्ट में अपना नाम छपवाने के लिए किसी का पाधन इकट्ठा कर रखा है तो उस धन की कोई शोभा नहीं ये शास्त्र है उनका मत अपना अलग हो वो बात दूसरी है लेकिन शास्त्र जो हो नीत जो कहती है वो यही कहती है इसलिए ये हो गया कि तीरथ भले भूति भले सोई तीन बातें के नाजी का उसने चूंकि कविता का प्रसंग चल है इसलिए कविता को भी साथ में रखा और उसी के साथ में कीर्ति की और संपत्ति की बात भी कह दी ये किसी न किसी संस्कृत के नीत के श्लोक जो होगा उसका अनुवाद होगा चाहे मालूम हो चाहे न मालूम हो तुलसीदास जी ने प्राया नीत के वचन जो है श्लोक है संस्कृत के बहुत से श्लोक हजारों श्लोक संस्कृत के है के उन श्लोकों का तुलसीदास ने अनुवाद कर डाला है दिया तो किसी संस्कृत श्लोक में जरूर इन तीन बातों को बुनाया गया होगा और कहा गया होगा कि यही सुंदर है तो तुलसी राशि उसी प्रकार से बता दिया जाए राम सुकीर्त घनित भदेशा और कहते हैं देखो भगवान की कीर्ति तो सुकीर्ति है लेकिन घनित भन कविता जो है भदेश है भक्ति है हमारी कविता जो हम हिंदी में लिखने जा रहे हैं लिख रहे हैं कहते इतनी कविता लिखते हैं इसी सुबह हो जाएगी कैसी भक्ति कविता हमारी हिंदी की भाषा वाली कविता भगवान के यश गान सुंदर है पवित्र गान यश है तो इसमें दोनों में तालमेल नहीं बैठता उसकी बात करें असमंजस असमोह असमंजस मन असाम उसको असमंजस असमंजस में संशय नहीं है यहाँ पर असामंजस्य मान जैसे भगवान का श्रेष्ठ है वो परम पवित्र है विशाल महान है वैसे ही भाषा भी उसी प्रकार से श्रेष्ठ भाषा महान भाषा होनी चाहिए सशक्त भाषा होनी चाहिए वो दोनों में तालमेल नहीं बैठता असामंजस्य है असमोह देशा बस इसीलिए मेरे अंदेशा यह लगता है कि जो हम चाहते हैं ये ते ते तो समाज होगा, होगा। हो तो हो, वर्णन करते हैं तुम्हारी तो कृपा सुलभ सु और उन कवियों से कहते हैं कि हे कवि लोगो आपकी कृपा से हमारे लिए वो भी सुलभ हो जाएगा क्या सुलभ हो जाएगा कि हमारी कविता भी आपकी तो कमी है सर तो कभी अगर कृपा करेगा किसी के ऊपर तो क्या करेगा आ? अरे भाई कोई कविता सिखा दे कोई कविता लिखने का मंत्र बता दे युक्ति बता दे यही तो करेगा धनी व्यक्ति किसी की सहायता करे तो क्या करेगा कुछ पैसा निकाल के दे देगा दे आज कोई कमी किसी की सहायता करेगा तो क्या सहायता करेगा वो कोई पैसा थोड़ा दे सकता है उसके पक्का वो तो यही कर सकता है कि भाई कविता ऐसे लिखी जाती युक्ति बता दे तो कहते हैं कवि लोग हमको तो युक्ति बताएंगे तो उसी प्रकार रचना करेंगे तो कवियों की कृपा से तुम्हारी तो कृपा सुलभ सो मोरे हमारे लिए वो सब सुलभ हो जाएगा माने कि कविता भी हमारी भद्दी शिविर कविता भी भगवान के स्थान का करके और साधु समाज धनित सम्मान साधु समाज में वो उसका सम्मान प्राप्त हो जाएगा और कैसे देखो अब दोनों का सामंजस्य कैसा बैठा हावन का ऐसा सामंजस्य जैसे कि ताट के कपड़े के ऊपर रेशम के धागे से सिलाई करो टाट के कपड़े का तो कोई वस्त्र बनाओ और उसको जब सियो तो रेशम के धागे से सी अब कैसा लगेगा अब दोनों में सामंजस्य नहीं एक दुछ दुछ है एक दूसरे के विरोधी है लेकिन उसको रेशम टाट का कपड़ा तो वैसे बंदा था और बहुत सस्ता प्रकार का होती। वो होता मतलब टाट का किसी ने कुर्ता बनाया और उसके ऊपर रेशम से उसकी सिलाई कर दी अच्छा तो लग रही रेशम की सिलाई तो अब वो कुर्ता भी अगर मेरा टाट का होता और सिलाई भी ठ की होती तो इतना अच्छी लगती सा रेशम सू को सी गया तो कम से कम डिजाइन बन गई रेशम की अब अच्छा लगने विशेष रूप से टाट का कुर्ता लेकिन रेशम से सिला हुआ कैसे कैसे हमारी कविता जो है वो काट जैसी भद्दी कविता और उसके ऊपर जो है ये भगवान की कथा वो रेशम की सिलाई की तरह से और दोनों का इस प्रकार से सामंजस्य ऐसे रहता है क्योंकि रेशमी सिलाई जो है वो काट वाले कपड़े का भी मूल्य बढ़ा देती है उसका आकर्षण बढ़ा देती है उसका सौंदर्य बढ़ा देती है ऐसी भगवान की जो तो गाथा है वो हमारी कविता का गुण और उसका सौंदर्य बढ़ा देगी बस ऐसे करके ऐसा समझ करके हम ये कविता हिंदी भाषा में भगवान के गुणगान करते हैं ऐसा समझ करके लिखते हैं कहीं कहीं इसका उल्टा भी लगा लिया है कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि वो तो वस्त्र तो ताट नहीं है वस्त्र जो है वो तो रेशमी है उसकी सिलाई ताटती है हा? भगवान की कथा जो है वो तो वस्त्र की तरह से और उसका जो वर्णन किया है वो सिलाई किए जैसे वस्त्र तो होता है पहले और उसके बाद में फिर उसकी सिलाई होती बाद में तो पहले भगवान की कथा है कि पहले कविता है कई भगवान की कथा है पहले वो तो पहले से अवेलेबल है भगवान कथा इतने कभी लोग कहते आ रहे हैं वो तो पहले सामने है अब उसको तैयार करना है लोगों को सुनाना है पहनाना है उपलब्ध कराना है तब उसकी सिलाई होनी चाहिए तो जब सिलाई हुई तो उसे टाट कर दिया तो जैसे रेशमी वस्त्र को कोई टाट से सींदे तैसे इस प्रकार की सिलाई जैसे के माने सुतनी से सींदे इस प्रकार की कविता है दोनों में ताल में इस प्रकार का हुआ। तो कहीं कहीं देखते हैं तुलसीदासी जन वो हो बड़ी सुंदर युक्तियां उनके बीच बीच में देते जाती है ये सब काव्यात्मक भाषा है उदाहरण है अलंकार है ये सब जाते हैं बीच बीच में इन सभी प्रसंगों में भाषा के भाषा का दिखाई देती है और उसमें अलंकार जैसे होते हैं वो भी दिखाई देते हैं शब्द को दिखाई देते हैं अब सरल कवि कीरत रत विमल सुई आदर सुन अभी सिद्धांत बताते हैं कहते हैं तो है। देखो कु कविता जैसे साधु समाज है या बुद्ध जन है ये या सुजान लोग हैं ये लोग कैसी कविता का आदर करते हैं कहता सरल कवि कीर्त बिमल दो बातें होनी चाहिए कविता सरल होनी चाहिए और उसमें जिस कथा का वर्णन हो वो बिमल होनी चाहिए कीर्ति बिमल कीर्ति का उसमें वर्णन हो ये दोनों जब बातें हो तो सोई आदर ही सुजान आदर ऐसी ही कविता का सब्जन लोग आदर करते हैं तो सरल कविता के माने कहके तुलसीदास ये लिखा रहे हैं कि देखो वैसे तो हिंदी भाषा में हम लिख रहे हैं और भाषा जो है वो हो कोई ज्यादा अच्छी भाषा नहीं है भाषा है लेकिन फिर भी ये सरल है अब सरल के अर्थ में है क्योंकि जब समाज में भाषा ही बोली जा रही है बृभाषा बोली, बोली जा रही है अवधी भाषा बोली जा रही है उस समय संस्कृत भाषा तो लोगों को कठिन लगेगी आजकल जैसे हिंदी भाषा जो बोली जा रही है खड़ी बोली बोली जा रही है ऐसे व्यक्तियों के सामने संस्कृत का एक श्लोक स्नब तो बड़ा कठिन है तो जैसे हिंदी की लोगों के लिए संस्कृत कठिन है ऐसी भाषा के लिए अवधी भाषा वगैरह के लोगों के लिए अवधी भाषा तो सरल है लेकिन उनके लिए संस्कृत भाषा कठिन है तो कहते हैं जिस भाषा में हम वर्णन कर रहे हैं ये भाषा कम से कम सरल है जनता के लिए अवेलेबल में सब लोग यही भाषा बोल रहे हैं तो इसमें कोई बिना बोलचाल वाली भाषा ऐसी नहीं है ये बोलचाल की भाषा इसलिए सरल है और साधु संतों के बीच में इसका सरल होने के कारण से आदर होगा और दूसरी बात विमल और, और इसमें विमल है के माने जो हो हो जिसका कि अपराया जो प्रबंध काव्यों की रचना की जाती है उसमें किसी न किसी महापुरुष की गाई जाती है इस प्रकार के बहुत से प्रबंध काव्य लिखे गए इसमें भी हिंदी में भी अब जैसे जायसी ने लिखा तो उसमें मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत है उस पद्मावत का जो जो नायक है वो हो अलाउदीन खिलजी एक राजा है और दूसरे पदमावती उसी के नाम से पद्मावत ग्रंथ होगा अब उसको हालांकि उसने जो है आध्यात्मिक रूप दे दिया उसको इसलिए पद्मावत जो है काव्य प्रसिद्ध हो गया और साहित्य में भी उसे स्थान प्राप्त हो गया लेकिन ये सब लौकिक लोग हैं चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो और चाहे पद्मावती हो चाहे रतनसेन हो ये सब लौकिक व्यक्ति थे इनकी गुण उन्होंने गाई तो ये कोई विमन चरित्र इनका नहीं है जैसा भगवान राम का भगवान राम का, का चरित्र भगवान अवतार है और उनको सारी लीलाएं सारे जीवन के जितने हैं वे सब दिखाने वाले हैं चित्त को शुद्ध करने वाले हैं व्यक्ति को उल्लास देने वाले हैं ऐसे यह तो इसलिए कहते हैं, उनकी यहर्ति वो हो विमल की, की वो जो प्रतिपाद्य विषय कथा है उसका जो नायक है उसकी कीर्ति ती बिमल होनी चाहिए ये था तो कहते हैं सहेजराय विषराय रिपो जोश् कहीं बसान फिर भी जब होता है तब जो जो लोग शत्रुता रखते हैं वे भी अपनी शत्रुता जाते हैं भूल और उसकी प्रशंसा करने लगते हैं शत्रुता करने के माने कि मान लो कोई उस समय उर्दू जानने वाले व्यक्ति हैं मुसलमान लोग हैं तो इसी दासी ने रामायण लिखी तो ऐसे भी मुसलमान हुए जिन्होंने जब रामायण सुनी पढ़ी तब खाचा ऐसा समर्थन वो भी प्रशंसा करने भूल गए कि हम मुसलमान है हिंदू है और इसमें इन्होंने तो ये है ये लोग तो काफे हैं और ये लोग तो हैं, इस प्रकार ये सब बातें वो भूल गए और उसके जो काव्य की रचना रचना है रामचंद्र सारे संसार में जितने भी देश है सब जगह इसका आदर किया गया और तो सब भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया रूसी भाषा तक में अनुवाद हो गया अंग्रेजी में तो तमाम अनुवाद हो गए एक दो के अनुवाद हो गए और भी जितने की फ्रेंच भाषा में जर्मनी इसमें जर्मनी वगैरह जपन भाषा में इसमें जितनी की विश्व की भाषा है उनमें में अनुवाद हो गया और अपने भारतवर्ष की तो अनेक भाषाओं में तमाम कवि हुए जिन्होंने की अपनी अपनी भाषा में लिखे और तो तुलसीदास की रामायण की अपनी विशेषता है तो इसका अनुवाद भी सब भाषाओं में हुआ अपने देश की भाषाओं तो अब जब एक भाषा वाला दूसरी भाषा का नहीं करता लेकिन जब देखता कि कितनी सुंदर रचना है जिसमें सरल कीरत की तो वो भूल जाते हमारी भाषा दूसरी इनकी भाषा दूसरी और फिर वो उसकी प्रशंसा करने लगते वैर भाव भूल जाते प्रसिद्ध है इस बात में कि एक हो गए हैं श्री हर्ष कवि हो गए हैं और उन्होंने नैष नाम का काव्य लिखा तो उस नैषद काव्य की ऐसी महानता थी ऐसा श्रेष्ठ काव्य रचना हुई कि उनका शत्रु जो वो भी लोहा मान गया शत्र कौन था इनके पिता का श्री हर्ष का जो पिता था उसके पिता का एक शत्रु वैध भाव मानने वाला वहां के कन्नौज के राजा का मंत्री था और इनके पिता से वैध भाव मानता था उसने जब ये देखा कि श्री हर्ष ने ऐसा सुंदर काव्य निषद काव्य लिखा और और जब उसने उसने उसको पढ़ा और देखा, तो उसने वैसे तो वैसे शत्रु का होने के नाते भाव चाहिए और उसकी करता, लेकिन उसको देखो उसकी ऐसी उसको आई कि तो उसने उस नैषद काव्य की बड़ी प्रशंसा की और इतनी प्रशंसा की राजा से कहा कि देखो अब इस समय कभी अगर बातों में कोई है तो यही है हम आपके दरबार में और आपके यहां कभी होकर के रहने योग्य नहीं है इस समय यही हश को आप रखिए हम रिजाइन हैं। अब कोई अपने शत्रु को अपॉइंट करवा दे शत्र के पुत्र को तो ये किस बल पर हुआ हा? ये यह कोई कविता के बल पर इस प्रकार करता है, ऐसा तक हो जाता है तो कहते हैं कि सहेजरा और जो सुनकर मखान और प्रशंसा करने लगी के मुख से निकलने लगती तो कहते सोना न हो ये दिनों विमलती लेकिन ऐसी कविता कब हो कि जबकि बुद्धि बहुत सुंदर बुद्धि हो, बुद्धी में मलनता हुई बुद्धि का क्या है अगर इत्यादि विकार हुए स्वार्थ हुआ अहंकार हुआ ये सब बुद्धि के विकार है फिर रचना सुंदर रचना नहीं हो सकती जब विमल बुद्धि हो दूसरी की बुद्धि में ये कोई न लगे कोई विकार बुद्धि में न स्वस्थ बुद्धि हो शांत निर्मल बुद्धि हो परमात्मा में Mission करने वाली बहुत थोड़ा बल है ऐसी सुंदर बुद्धि हमारी है नहीं करू कपा हरी जस कहूँ और पुण्य पुण्य करूँ निहोर बस कहते हैं हम आपका ही निहोरा करते हैं आप ही बल है कि किसी प्रकार से हमारे ऊपर कृपा करो हमको बल दो उत्साह दो ऐसी जिससे कि हम जानते हैं कि जैसी सुंदर कविता होनी चाहिए और जैसे भगवान का सुंदर चरित्र का वर्णन होना चाहिए उस प्रकार का हो जाए तो फिर बहुत अच्छा फिर कहते हैं कवि को भी जरा रूप तो मानस मंजूमराल उन सब कुछ तो वंदना करते हैं कहते हैं जितने कवि है और जितने कोविंद को पंडित जितने विद्वान और लोग हैं कवि है या कवि न हो पंडित हो पंडित वे लोग जो की कावि की व्याख्या करने वाले हों आचार्य लोग हों आ, जो भाष्य आदि लिखने वाले हों वो सब कुछ में आ जाते हैं तो कवि कोविद रघुवर चरित्र मानस और भगवान का चरित्र जो है वो मानसरोवर के समान है और ये कवि कोविद कैसे है मन जो बराल है सुंदर हंस की तरह से एक मन जैसे सरोवर है मानसरोवर उसमें हंस उसमें भीषण करते रहते तो और मानसरोवर छोड़ करके जाते नहीं उसी हंस वही वो बास इसी प्रकार से तो भगवान का चरित्र जो है मान तो मानसरोवर के समान है और उसको छोड़ करके जो कवि और कोविद जाते नहीं माने जब वर्णन करते हैं तो भगवान के चरित्रों का वर्णन करते हैं जब वर्णन करते हैं तो भगवान की गुणगाथा ही वर्णन करते हैं और उसी का चिंतन भी करते रहते हैं उसी का वर्णन भी करते रहते हैं ये कवियों की महिमा तो देखो श्रेष्ठ कवियों की महिमा अभी तुलसीदास ने उनके लक्षण भी बता दिए कि श्रेष्ठ कवि कैसे होते हैं उनकी भाषा कैसी होती है उनका प्रतिपाद्य विषय कैसा होता है कविता के संबंध में जितनी बातें जानने की हैं इस प्रसंग में तुलसीदास में सब बता दी तो कह मंजू बोकर हो कृपाल और कहते हैं की हमारी बाल विनती है इसलिए हमारे ऊपर कृपा करें जैसे बालक अपने माता पिता से प्रार्थना करता है ऐसे करके ये समझो कि अपने माता पिता उनको मांगते पहले वाले कवि होते है व्यासादी को तो तुल्य मान करके उनसे प्रार्थना करते हैं, हैं, कर हैं, कर हैं संच हो अच्छी बात मांग रहे हैं कि की कथा होगी लोगों का कल्याण होगा तो कौन सी बुरी बात तो हमारी रुचि को भी देखो और देख करके हमारे ऊपर कृपा करो पर हो कृपाल अब यहां तक केमियों की बंदना हो गई अब विशेष रूप से वंदना अलग से वाल्मीकि जी करते हैं इसलिए यहाँ से चौपाई छोड़ दी दुहा छोड़ दिया सोठे का आ सोठे में कहते हैं बंदो मुनिपद कंज रामायण जी निर्मय अब यहाँ मुनि की माने उन की हम वंदना करते हैं जिन्होंने रामायण रचना की रामायण रचना वाल्मीकि वाल्मीकि ने जो भगवान गुर्गा ख गाई उसका नाम रखा रामायण इसलिए जब तुलसीदास जी की रामायण नहीं लगे रामायण प्रचलित हो गई वाल्मीकि जी के कारण से लेकिन तुलसीदास जी की रामायण नहीं है है और रामायण वो तो कृष्णा का नाम रामायण है तो ये कहते हैं कि है वो बंदो मुन पद कंजन के बाल्मीकिन के चंद कमलों की भी हम वंदना करते हैं अब देखो यहाँ पर व्यास जी से भी ज्यादा इनकी आदर होने लगा क्योंकि विशेष रूप से जिन्होंने वाल्मीकि जी ने और और कोई रचना विस्तार कोई नहीं किया जैसे कि महारामायण एक लिख दी ये महारामायण कहलाती वाल्मीकि रचना उन्होंने कर दी और केवल भगवान राम की गो उन्होंने विस्तार गान किया इसलिए कहते हैं बंद पदकंज रामायण जी निर्मय जिन्होंने रामायण की और सखल सु तोमल मो सहित दूषण सहित अब उनको ये कहना था कि उन्होंने जो बाल्मीकि ने जो रचना की है वो बड़ी सुंदर रचना उन्होंने की है बड़ी कोमल शब्दावली में उसका वर्णन किया है और निर्दोष का, का है, ये कहना चाहते हैं। लेकिन कभी इसी बात को कहेगी तो कैसे कहेगा कोई ना कोई उसमें एक श्लेष लाएगा श्लेष का अलंकार कहलाता है तो श्लेष लाएगा तो क्या करेगा कवि कर तो इनके बाल्मीकि रामायण में खर जरूर लेकिन इनकी कविता खर नहीं है तो फिर क्या कर है कि खर तो खर निशाचर का जो वर्णन है वो जरूर वर्णन है वैसे इनकी कविता खर नहीं है मंजु मंजू है मंजु मन स्वत खर का वर्णन करने लगे निशाचर का तो इनकी कविता खर हो जाए सु नहीं हो कविता कोमल बनी रही मंजु बनी रही और दूसरी तरफ एक दूषण नाम का भी निशाचर था जिसमें दोष थे तो निर्दोष बनी रही दूषण का वर्णन किया रामायण दोष बनी रहे तो जितनी रामायण प्रदूषण का किया और सब में दोष आता है तो कोई इनकी रामायण में कोई खात्मा थोड़ा है आ, कि जो बाल्मीकि के रामायण में खरदूषण आए हो इस प्रकार से हो लेकिन चूंकि इनकी काव्य रचना बड़ी ही कोमल मंजू है और निर्दोष काव्य रचना है ये कहने के लिए उस अलंकारिक भाषा बना दी और खरदूषण का उल्लेख भी कर दिया खरदूषण होते हुए भी इसमें खर नहीं है, ये है तो ये ऐसी कविता इनकी है तुलसीदास जी ने देखो जब वाल्मीकि का वर्णन किया तो बाल्मीकि का काव्यत्व जो है वो तुलसीदास जी को अवतीर्ण हो गया बंदना करते करते और काव्य जागृत हो गया तो देखो इस प्रकार की बंदी कम थी है अलंकार भी आ ये बाल्मीकि की बंदना का प्रभाव हुआ सीधा से तत्काल बाल्मीक जो है वो आदिकवि कहलाते हैं आदि आदिकवि उनका भी ये प्रसिद्ध है कि उनको जो है वो वैसे तो वेदों वगैरह में कविता थी पहले लेकिन वैदिक कविता तो वैदिक है वो तो ईश्वरी लेकिन मनुष्यों में कभी कोई जो हुआ है वो सबसे पहला कवि वाल्मीकि हुआ और उसकी कविता कैसे हुई तो वो तो ऐसे हुई कि उसके हृदय में ही एक कोमल भाव उत्पन्न हुआ और जब वाणी का रूप उस भाव ने धारण किया तो कविता गई तो ये कविता का रूप असली रूप कविता का है कि जैसे हृदय में कोई मंजुल भाव आवे और वो भाषा का भाव रूप धारण